श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी निरंजनानंद माँ शारदा देवी के प्रति निरंजनानंद की श्रद्धा अनुपम थी इसका उल्लेख करते हुए एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में अपनी अपूर्व भाषा में लिखा है निरंजन लठबबाजी करता है परंतु माँ के प्रति उसकी बड़ी भक्ति है उसकी लाठी हजम हो जाती है वस्तुतः इस दुस्साहसी व्यक्ति का हृदय कितना कोमल था श्रद्धा भक्ति से कितना परिपूर्ण था यह बाहर से कोई समझ नहीं पाता था अपने अनंत भाव संसार के समक्ष प्रकट करने के लिए ठाकुर अपने जिन अंतरंगों को लाए थे उनमें से प्रत्येक का चरित्र लोकातीत तथा विस्मयकारी था अथवा बाह्यतः कठोर हृदय निरंजन महाराज के हृदय में कहाँ कौन सा दुर्लभ दिव्य भाव छिपा पड़ा था यह हम भला कैसे समझें उनकी मातृभक्ति की किंचित झलक कवि गिरीश चंद्र के वार्तालाप में मिलती है उन दिनों अनेक भक्त माताजी को केवल गुरुपत्नी के रूप में ही जानते थे वे तब भी अधिकांश लोगों के हृदय में जगदम्बा के रूप में आविर्भूत नहीं हुई थी इन्हीं दिनों एक दिन कोई भक्त भी श्री दानाकाली के घर गए वहाँ पर ठाकुर के तो विविध प्रकार के चित्र थे पर माता का कोई चित्र नहीं था यह देखकर भक्त ने इसका कारण पूछा तो दानाकाली ने ठाकुर की ओर इंगित किया और कहा यही मेरी माता है यही मेरे पिता हैं इन भक्त ने जब इस घटना का गिरीश के सामने वर्णन किया तो वे बोले मैं भी क्या शुरू में मानता था निरंजन ने ही मेरी आंखें खोल दी वास्तव में उस समय कोई कोई माँ के स्वरूप से अवगत रहने पर भी अपने भाव को मन ही में छिपाए रखते थे व्यक्त रूप से उसका प्रचार नहीं करते थे परंतु निरंजन महाराज सारी गुप्तता छोड़कर भक्तों के बीच माताजी की महिमा का बखान करते रहते थे और आवश्यकता प्रतीत होने पर युक्ति तर्क का सहारा लेकर भी लोगों को अपने मत में ले आते थे गिरीश्चंद्र जब पुत्र शोक से अत्यंत विफल हो कोई सहारा नहीं पा रहे थे तब निरंजन महाराज ने ही उन्हें इस रामबाण औषधि का पता दिया वे स्वयं ही उन्हें साथ लेकर जयराम बाटी गए तथा मातृभवन में निमास किया गिरीश बाबू को जयराम बाटी ले जाते समय स्वामी सुबोधानंद ब्रह्मचारी कनाई हरिपद आदि भी स्वामी निरंजनानंद के संग गए थे और उन्हें आनंदपूर्वक सभी के लिए सारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व लिया था वे लोग वर्धमान के रास्ते से उचालन और कामार पुकुर होते हुए जयराम बाटी पहुँचे फिर पंद्रह सोलह दिन वहाँ बिताने के बाद और सभी लोग लौट आए पर गिरीश बाबू तथा निरंजन महाराज वहाँ और भी कुछ दिन ठहर गए स्वामी जी के देह त्याग के पश्चात निरंजन महाराज अधिक दिन इस धराधाम पर नहीं रहे बेलुरमठ तथा कलकत्ता में निवास करते समय उनकी पेचिश की पुरानी बीमारी बढ़ गई तथा उन्होंने हरिद्वार जाने का निश्चय किया यात्रा के पूर्व माताजी के प्रति उनकी भक्ति सैकड़ों प्रकार के हिलोरे लेने लगी कोई भी इसका कारण समझ न सका संभवतः उन्हें अपने हृदय में चिर विदाई की पुकार सुनाई दे रही थी और उसी का यह अल्पाधिक बाह्य प्रकाश था माँ के हाथ का पका भोजन माँ के हाथ से आहार इस प्रकार सभी कार्यों के लिए वे माँ की बाट जोड़ते रहते थे मानो माँ का असहाय पुत्र माँ को छोड़ और किसी को नहीं जानता अंतिम समय जब वे विदा लेने को आए तब तो धैर्य का बांध बिल्कुल ही टूट पड़ा निरंजन महाराज एक अबोध शिशु की तरह माँ के चरणों में लौटते हुए अधीर भाव से क्रंदन करने लगे आह क्या ही करुण था वह अनुनय विनय क्या ही अद्भुत थी वह मां के श्रीचरणों में आकुल प्रार्थना फिर वे धीरे धीरे चले गए अंतर में समझ लिया कि यही अंतिम विदाई है हरिद्वार पहुंचकर कर निरंजनानंद ने एक किराए के मकान में आश्रय लिया और तपस्या में रथ हो गए स्वास्थ्य में सुधार की जगह अवनति ही होने लगी उन्हें अतिसार तो था ही अब अचानक विसूचिका के लक्षण भी दिख पड़े इस प्राणघाती रोग में ही इन वीर भक्त ने 9 मई उन्नीस सौ को जगदम्बा की गोद में चिरकाल के लिए आंखें मून लीं यह दृश्य एक और जैसा हृदय विदारक है दूसरी और वैसा ही वैराग्य मंडित पुण्य सलीला भागीरथी के तट पर उन्होंने अपनी अंतिम शैया बनाई थी अंतिम क्षण उनके सान्निध्य लाभ तथा सेवा की अनुमति के लिए सेवक ने कितना ही अनुरोध किया परंतु बंधा हुआ था और उन्हें स्मरण आ रही थी गीता की वाणी जनसंसदी जनसमाज से जन समाज के प्रति विरक्ति अतः उन्होंने सेवा की अन्... को अनुमति नहीं दी इतना ही नहीं सेवक जब आदेश का उल्लंघन कर उनकी ओर अग्रसर होने लगा तो उसे रोकने के लिए जाने कहा उस उनकी रुग्ण देह में मानो अमित बल का संचार हो गया जाने कहाँ से उनके रुग्ण देह में मानो अमित बल का संचार हो गया उनके दोनों नेत्रों से तेज निकलने लगा और वे नाराज़गी के स्वर में कह उठे क्या मुझे निश्चिंत पूर्वक मरने भी न दोगे भयभीत होकर सेवक चले गए वे जब पुनः आए तब तक अंजन रहित बंधन विहीन, नित्य निरंजन सभी जागतिक संबंधों से मुक्त होकर चिर समाधि में विलीन हो चुके थे